ये की खास बात है किसी भी प्राणी पर भक्त निर्भय नहीं होता दूसरों के दुख से ये तो ऐसी सुखना से पड़े की चीज है दूसरों का दुख भक्त के हृदय को द्रवित कर देता है संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी न कहे न जाना निज परिताप द्रवय नवनीता पर दुख द्रवे संत सुखोनीता तो दूसरे एक दुछे दुछे दुछे तो पर इसने को जियो देश ने कोई बड़ी भारी दया करके धर्म किया है तभी तो आप संतुष्ट नहीं तो भला आपके चरण कमल किस प्रकार से प्राप्त हो आपके प्रसन्नता का उपाय यही और बोले महाराज सब कृपा आपने की पर एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि मैं ये कौन सी साधना का फल है कृपा तो आपकी प्राप्त ये तो पर सम्मान का मान त्याग का दया का धर्म का फल ये तो तप का फल परंतु तो आपके चरणों की धूल का स्पर्श हो गया ये किसना का फल है मैंने वो कहती है कि आपके चरणों की रिजिट इतनी दुर्लभ है कि एक कथा आती है पुराणांतर में कि लक्ष्मी देवी ने युग तक तपस्या की कि हम के चरण कर्म का रज प्राप्त करें कल्पना पर तपस्या करने के बाद भोगों का सर्वथा त्याग करके और नियमों का संयम का पालन करते हुए लक्ष्मी जी को भी तपस्या करनी पड़ी तब कहीं आपकी चरण रज से प्राप्त हुई इसने तो कुछ किया ही नहीं यहां तो ये तो भोगों में राज तो तो महाराज ये कौन सा फल मिलेगा इसको कौन सी साधना का ये समझ में नहीं आया अब उनके मन में भावना एक जागी कि भाई उन प्रेमियों की बात क्या कहें जो भगवान के वास्तव में प्रेमीजन है जो भगवान के चरणों की क्षम लेते हैं ये काल रजत प्रपन्ना है जो लोग भगवान के चरण भूल की सन ले लेते हैं वे लोग कुछ चाहते हैं क्या ये श्लोक इस प्रकार के श्लोक जो प्रकार अंतर से कुछ कुछ भेद से भागवत में सात आठ जगह आए तो वह कहते हैं कि भगवत प्रेमी जन भगवत चरनार विन्द के शरणागत महापुरुष भगवान के प्रति ही जिनका जीवन समर्पित है ऐसे लोग महाराज क्या बतावें संसार के भोगों की तो कोई तुलना ही नहीं इनकी तो कोई गणना ही नहीं इनकी कोई बात ही नहीं इनकी तो कल्पना ही नहीं यदि इन्हें कहा जाए कि तुम स्वर्ग का राज्य ले लो इंद्र बना दिए जाओ और इंद्र बनी रहो हमेशा तो नहीं देते नार्वभौम और पृथ्वी की सार्वभौम बादशाही सम्राट पद दिया जाए उनको इस सारे भूमंडल भुमन्द के भूमंडल के सम्राट हो जाओ एक छत्र तो नहीं चाहते न पारमेषण कोई कहे कि भेजा आप ब्रह्मा बना दिए जाएं ब्रह्मा का पद आप स्वीकार कर लें नहीं स्वीकार करते और नरसाधिपत्यम पाताल का राज्य दिया जाए उनको तो नहीं लेना चाहते मैं योग सिद्धि ही मामूली मामूली सिद्धियों के लिए आदमी लड़ाई तो रहता सफलता मिल जाए जीवन में योग सिद्धियाँ अगर दी जाए उनको तो नहीं लेते और महाराज अधिक अपूर्न भवन हुआ अपूर्न भवन मोक्ष केवल मोक्ष जिसको प्राप्त करने के बाद फिर लौटना नहीं होता जन्म नहीं होता इस प्रकार का मोक्ष ये दिया जाए तो न वो नहीं चाहते नहीं स्वीकार करते ये यहाँ पर प्रेमियों की भग, ये नागपतियों के द्वारा भगवान ने स्थिति सूचित की कि भाई भगवान के बगैर प्रेमी बनना चाहते हो भगवान के चरणों में यदि अपने को समर्पित करना चाहते हो तो भोगों की गुलामी से अपने को मुक्त करो केवल यही के भोग नहीं पाता राज्य के भोग स्वर्ग के भोग दिव्य ब्रह्मा के पद के भोग इंद्र के भोग और वो कहते हैं कि भाई छुटकारा प्राप्त हो जाए बंधन से ये भी सुख की आकांक्षाई है ना तो मोक्ष भी एक भोग ही है इसलिए प्रेमी जन जो हैं ये भोग भोगमोक्ष का साथ नाम लिया करते है मोक्ष आकांक्षा नक्षराचार्य ने कहा भुक्त मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते भुक्ति और मुक्ति की स्प्रिया पिशाची जब हृदय में रहती है तब तक तब तक प्रेम के अंकुर का उदय रिंग होता तो नागपत्निया कहती है भगवान जो भगवत प्रेमी जन है वे आपके चंद रज को छोड़ करके वे नहीं चाहते किसी और वस्तु को न पाता का राज्य न स्वर्ग का राज्य न ब्रह्मा का पद न सारक भौम राज्य न पुनर्वमोक्ष निर्णय की सिद्धि कुछ नहीं चाहते तो केवल और केवल आपके चरणों की ही निरंतर अनुरक्ति चाहते चरणों में प्रीति बनी रहे चरणों का प्रेम बना रहे फिर चाहे कुछ भी हूँ कहीं भी हूँ कहीं भी जाए तो बोली तेनाथाप दुराप मन योजन क्रोध बशो तही संसार चक्रे भ्रमतरी उच्चार्य हो समक्ष नमस्तेभ्यम भगवते पुरुषाया महात्म भूतावासा भूतायराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान विधे ब्रह्मणे न शक्त अगुनाया विकारा नमस्ते प्राकृताय च कालाय काय काला काला साक्षिण विश्वास दुपस्ृष्टेकर्ते हेतव भूतम्माते बुद्धियाशात्मे दिगुणेना गुण स्वात्मा मनोनंताय सूक्षा कूटस्थाये दाधा वाच्य वाचक शक्ए नम प्रमाण मूलाय कमय शास्त्रो नवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नम नम कृष्ण राय वसुदेवसुताय चुन्नायानुद्धा सातता नम नम गुण प्रदीपय गुणात्मच्छादनाय चुन वृत्ति संपदे अव्याकृत विहारा सद व्यातिर्षि नमस्ते मुने मौन शासवर गति गया सर्वाध्यक्षायम अविश्वाय च विश्वायत तो दृष्टि चहे तवे समन करने लगी बोरिये भगवान आप प्रणाम करते हैं आप अनंत और अचिंत ऐश्वर्य के नित्य निधि समुद्र हैं खजाने हैं आपके आप सबके अंत कर्म विराजमान हैं तो भी आप अनंत हैं आप समस्त प्राणियों के सारे पदार्थों के आश्रय हैं और वो पदार्थ भी आप रही हैं आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के आप भंडार हैं आपकी महिमा और आपकी शक्ति भगवान अनंत है आपका स्वरूप स्वामी कृष्ण स्वरूप है ये निर्गुण विशेष की स्तुति नहीं है वो कहते आपका हाँ स्वरूप अपराकृत है ये पांच भौतिक शरीर नहीं दिव्य है प्राकृतिक है गुणों और विकारों का स्पर्श आपसे नहीं होता आप स्वयं ब्रह्म हैं हम आपको नमस्कार कर रही हैं आप प्रकृति में क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्वयं काल हैं आप काल शक्ति के स्वयं आश्रय हैं और काल के क्षणकल्प आदि जो सारे अवयव हैं इनके साक्षी अभी आप रही है आप विश्वयुक्त होते हुए भी और इस अलग इसके दृष्टा है आप इसके बनाने वाले तो हैं पर बनने वाले भी आप हैं अभिनियमित्तमितोपादान पा, कारण कुम्हार घड़े को बनाता है मिट्टी अलग और बनाने वाला अलग तो यहाँ वो कहती है कि बनाने वाले भी आप ही और बनने वाले भी आप ही ये प्रभु ये पंचभूत तन मात्राएं इंद्रिया प्राण मन बुद्धि और सबका खजाना ये चित्त ये सब आप ही है तीनों गुण उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने अपने को छिपा रखा है गुड़ है आप देश का की सीमा से बहेगत है बाहर हैं अनुप हैं आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं समस्त कार्यकारियों के समस्त विकारो में भी आप एक विकार रहित और सर्वक्त है आप सर्वज्ञ है आप क्या है और क्या नहीं ये लोग अपनी अपनी बुद्धि से सोचते हैं और सभी लोगों को उनकी अपनी अपनी समझ और बुद्धि के अनुरूप आपके दर्शन होते हैं सारे अर्थों सारे शब्दों के अर्थ तो आप ही हैं शब्दों के रूप भी आप ही हैं और दोनों का सम्बन्ध जोड़ने वाली जो शक्ति है वो भी आप हम को नमस्कार करती है ये भी हैं, जितने भी प्रमाण हैं नम प्रमाण मूल प्रत्यक्ष अनुमान जितने भी प्रमाण है सारे प्रमाणों को प्रमाणित करने वाले मूल आप ही है सारे शास्त्र से निकले हैं आपका ज्ञान सदसिद्ध है स्वरूप है आप में मन को लगाने की विधि के रूप में और हटा लेने की आज्ञा के रूप में जो शास्त्र हैं, विधि निषेध रूप ये करो या न करो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये सारे के सारे आप में हैं, वेद के मूल भी आप है हम आपको नमस्कार करते हैं आप शुद्ध सत्वम विष्णुदेव के पुत्र वासुदेव संकर्षण और जिन्होंने चतुर्विह रूप में भी आप ही हैं आप भक्तों के सतुतामन आप भक्तों के और यादव के स्वामी हैं हम आपको नमस्कार करते हैं आप अंतकर्ण उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं उन्हीं के द्वारा आप अपने आप को ढक रखते हैं जब अंत कर्ण और के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ भी संकेत मिलता है आप उन गुरु और वृत्तियों के साक्षी है स्वयं प्रकाश हम आपको नमस्कार करते हैं आप मूल प्रकृति में मिलित विहार करते हैं और सारे स्थूल सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है आप आत्मा राम है आप सर्वथा मौन हैं आप ही बोलते हैं आपको हमारा नमस्कार है स्थल सूक्ष्म सारी गतियों को जानने वाले आप हैं ये नाम रूप रूपात्मक विश्व प्रपंच में सारे निषेध की अवधि और उसके अधिष्ठान होने कारण आप ही विश्व रूप आप विश्व के अध्यास भी आप हैं। और आप विश्व के अपवाद के साक्षी भी आप हैं, अज्ञान के द्वारा सत्य की भ्रांति ये भी आप में होती है और स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति भी आपसे होती है हम आपको नमस्कार करती हूँ तुम यदि संयमान प्रभो गुणी हो कृतिकालतुस्वभावान प्रतिबोधय सतम समीक्षा मुख दिखा रही से तीनों शांता शांता उमन शांता प्रयास्ते धर्म परी सही हटा भगव आप करता पर नहीं आप कोई कर्म नहीं करते आप निष्क्रिय हैं तथापि अनाज काल शक्ति को स्वीकार करके आप ही प्रकृति के गुणों के द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और उप्रय भी करते हैं आपकी लीलाए अमोघ है सत्य संकल्प है आप इसीलिए जीवन के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को आप अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं जगत बन जाता है इस संसार में तीन प्रकार के योनिया शत्रुगुण प्रधान योनि रजोगुण प्रधान योनि और तमुगुण प्रधान योनि ये सब भी आपकी लीला हैं फिर भी आप शत्रुघुन प्रधान जो संतजन है वो आपको विशेष प्रिय है आपका अवतार आपकी लीलाएँ ये साधुओं की रक्षा और धर्म की रक्षा और विस्तार के लिए होती है यहाँ तक तो उन्होंने तत्व का निरूपण किया हम लोग इस तत्व को समझते नहीं इसलिए इनका केवल ही सुन लेना और कह देना उचित अब बोली वो अपराध शकृत भक् सोधभ्य सुप्रजाकृत क्षंत मध्य शांत आत्मन मूढ़त अनुश्वर भगवं प्राणाचित पन्न साधु सूचा उनका अत्यंत दीनता से भर गया आंखों से आंसुओं की धारा बह चली भगवान की महिमा भी उनके हृदय में प्रकट हो गई भगवान की कृपा भी उनको प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी भगवान के चरण स्पर्श प्रसाद को प्राप्त करने वाले काली का भाग्य महात्मा भी उनके सम्मुख जाग उठा विविध भागों से वो अपने हृदय को परिपृत करती हुई बोली दीनता के साथ की शांतात्मन स्वामी को अपनी प्रजा का अपराध फिर भी सह लेना चाहिए ये मूर्ख है मूर्ख है यह आपको पहचानता ही, इसने को जाना नहीं बिना जाने इसके द्वारा यह अपराध हुआ गर्वोन्मत था न जब मनुष्य में गर्व भर जाता है उस समय वो भूल जाता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है तो भगवान ये भूला हुआ है और भूला हुआ हमेशा दया का पात्र होता है ये बड़ा सिद्धांत का एक निरूपण है हम जो दूसरों पर क्रोध करते हैं और दूसरों को अपना बुरा करने वाला मानते हैं यह हम बड़ी भूल करते हैं किसी का बुरा किसी का अहित उसके अपने कर्म के बिना कभी संभव नहीं कार्य पीछे होता है कारण पहले बनता है और कारण दूसरा बने और उसका फल दूसरे को मिले एहसास न्याय नहीं है